आशीर्वाद दे दिया है? प्रशस्ती कर दी आप बड़े राम भक्त हो आपकी राम भक्ति पूरी हो गई कोई तो कमी होगी तो आप निश्चित समझो पूरे हो गए अज्ञानक पहले दे दक्षिणा दे रहे अज्ञान ध्वान्त विध्वंस होगी सूर्य समस्या उस समोजन भी है आशीर्वाद भी सूता कथा सारम मम करण रसायत राम जी कथा का सार भक्ति है और कुछ नहीं है कथा का सार भक्ति है भगवान नाम जप है सुन लो मेरे प्रेमियों सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसाय राम जी ऐसी कथा हो कि भक्ति बढ़े अब व्याख्या अच्छा कथा कथाशारम की व्याख्या अच्छा है ऐसी ऐसी कथा हो जिससे भक्ति बढ़े अकेले भक्ति नहीं आवे अपने बेटों को साथ में लेके आए ज्ञान वैराग्य संबलित भक्ति बढ़े ज्ञान भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान महाराज आप सब कुछ समर्थ हैं आप सब कुछ दे सकते हैं मैं क्या दे सकता हूँ सोनक जी महाराज आपको हम तो अकिंचन है मेरे पास तो कुछ नहीं है क्या महाराज चिंतामणि की बड़ी प्रशस्ती है चिंतामणि की बड़ी प्रशस्ति है महाराज लोहे को सोना बना दे पीतल को सोना बना दे तांबे को सोना बना दे को सोना बना देती है रागे को सोना बना दे सब को सोना बना बना बनाती है यस्य कांतिर अवस्पृष्टम कांस्य तम ताम्रमय ये सब के सब महाराज स्वर्णमय हो जाते लेकिन उससे मिलेगा क्या सोना बहुत मिल जाएगा तो क्या करोगे जी सोना मिल जाएगा ठाकुर को खरीद लोगे बोलो कोई कह सकता है सोना मिल जाएगा आटा खरीद लोगे चावल खरीद लोगे अधिक सामग्री खरीद लोगे वस्त्र खरीद लोगे स्वर्गीय स्वर्गीय सुख यहां पर धरती पर इकट्ठा कर लोगे ये सारी बातें तो मैंने माना अरे मैं कहां तक कहूं बेटा खरीद लोगे बेटी खरीद लोगे पत्नी खरीद लोगे पति खरीद लोगे लेकिन ठाकुर को खरीदने की शक्ति सोने में नहीं ठाकुर तो बिकता है महाराज ठाकुर को बिकता है लेकिन दुनिया में कोई खरीदने वाला है नहीं ठाकुर तो बिकता है बेच देता है महाराज ठाकुर अपने को हुँ? बड़ा ओछा सा शब्द कहने जा रहा हूं लेकिन हमारे ठाकुर के महत्व में चार चांद लगाने वाला है शब्द बड़ा ओछा है ठाकुर मेरा जर खरीद गुलाम बन जाता है कृत दास बन जाता है कोई है खरीदने वाला पामर प्राणी जन्म जन्म अगर प्रयास करे तो भी नहीं खरीद सकते चाहता क्या है क्या चाहता है? तुम्हारी बेटी नहीं चाहता तुम्हारा बेटा नहीं चाहता तुम्हारा धन नहीं चाहता तुम्हारा मणि नहीं चाहता तुम्हारा महल नहीं चाहता चाहता क्या है और तुम इसी सिर जाना चाहते हो ठाकुर धनिक लोग अपने धन से रिहाना चाहते हैं ठाकुर बड़े ताव के साथ मूछों पर हाथ पैरते हैं हमने ठाकुर की ऐसी पूजा की तुम्हारी पूजा की ओर ठाकुर ने देखा भी नहीं मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ ठाकुर तो वहां जाकर के नाच रहा है कहा नाच रहा है जहां पर आंखों से आंसू आंसू गिर रहे हैं हमारा आंखों से आंसू गिर रहे हैं सामने बासी भात पड़ा हुआ है ठाकुर उसको झूक झूक जुँ खा रहा है तुम्हारी और तो ठाकुर ने देखा भी नहीं तुम घमंड से फूले रहो ठाकुर बिकता है ठाकुर बिकता है राम ठाकुर बिकता है मेरे राम जी बिकता है बिक्री नीति सुमात्मानम अपने को बेच डालता है लेकिन याद रखना धनिकों वो धनिकों के हाथ में नहीं बिकता। याद रखना विद्वानों विद्वानों के हाथ में नहीं बिकता याद रखना कलाकारों वो कलाकारों के हाथ में नहीं बिकता याद रखा गुड़ियों गुड़ियों के हाथ में नहीं बिकता किसके हाथ में बिकता है भक्तें भक्तवत वो तो भक्तों के हाथ में बिकता है और हर निष्क जिसकी आंखों से उत्तम अविरला सुधारा बहती रहती है अमुख से सीताराम सीताराम सीताराम कि मंगलमय धनी समुच्चरित होती है उसके हाथों ठाकुर अपने को बेच बेच देता है कोई खरीदने वाला हर कोई खरीदने वाला तब कुछ पदार्थ भी तो चाहिए हाथ कुछ चाहिए क्या चाहिए आपकी आंखों के आंसू चाहिए माना है ऐसा बंधन है आंखों के आंसुओं के लड़ी से ठाकुर के चरणों को बांधो ठाकुर में शक्ति नहीं है उसको तोड़ने की दुनिया के बड़े बड़े बंधनों को तोड़ सकता है आंसुओं के लड़ी के बंधन को तोड़ने में कथम भी समर्थ भक्ति समर्थन भक्तवत्सला और कुछ नहीं चाहिए अहिक अहिक तो कुछ नहीं चाहिए कुछ चाहिए जरूर क्या तुलसी दल मात्रे न चुल्लु के न जले न एक चुल्लु जल और तुलसी का पत्ता तुलसी दलमात्र चुके जल विक्रीणीते सत्मा भक्तभ्यो भक्तवत्सल चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम स्वर्गीय संपदाओं को कल्प देता है अहिक संपदाओं को चिंता मणि देती है लेकिन अगर अगर संतरी जाए भगवत कृपा कादम्बिनी का अभिवर्षण जिसके ऊपर हो रहा हो कहीं गुरू रिजा आपको संसार भी दे देगा परमार्थ भी दे देगा और ठाकुर को बैठा करके आप ला करके आपकी झोड़ी में डाल देगा महाराज प्रयक्षती गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम योगी दुर्लभम वैकुंठ गुरु प्रीत प्रीत सन तवाग्रे प्रय्छति ऐसा सौनक जी महाराज कहते हैं आप मेरे गुरुस्थान अपन हैं आप जी महाराज हमको सुना हुँ? आगे सुनाएंगे सूत सोनक की बात अभी और सूतवाच सूज जी महाराज बोले हे सोनक जी महाराज आपके चित्त में बड़ी प्रीति है इसलिए हम आपको जरूर सुनाएंगे कारण बता रहे हैं सुनाने का ध्यान देना मैं क्यों सुनाऊंगा कि इसलिए प्रीति सौनक चित्ते चित्ते पीतेवता हम श्रावया नहीं तो मैं नहीं सुनाता और विचार के सुनाऊंगा और ऐसा सुनाऊंगा जो सारे सिद्धांत तो जिसमें निष्पन्न होंगे और ऐसा सुनाऊंगा जो संसार के भय को नष्ट कर देगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नोनक जी महाराज कथा बड़ी महंगी है हा महंगी है ये देवताओं को नहीं मिल सकती सुखदेव महाराज ने हंसी उड़ा दी कहे हम तुमको नहीं देंगे जहा हैं? और ये कथा यह महात्म्य भागवत का सनकादिको ने श्री नारद जी को पहले सुनाया था किसी समय वो हम तुमको सुनाएंगे उस कथा को आप सुनो एक बार विशाल नगरी में बद्रिकाश्रम में शनकाधिक महाराज जा रहे थे आ रहे थे अब उधर से महाराज नारद जी और दोनों की तो भेंट हो गई सनकादिक महाराज प्रसन्न चित्त मुखड़े पर मंद मंद हास से रहा है और नारद जी महाराज के मुखड़े पर चिंताओं की घोर रेखा शनकादिक आए दौड़ करके कथम ब्रह्म दीन मुखा आप दीन मुख कैसे हैं आप दीन मुख कैसे हैं भक्त तो दीन ठाकुर के सामने बनता है और कभी नहीं बनता है आज ब्रह्मन, कथम ब्रह्मन दीन मुखश चिंता भगवान चिंता में आतुर कैसे हो गए हैं वैष्णव तो कभी चिंता करता ही नहीं वैष्णव की चिंता को तो ठाकुर ओढ़ लेते वैष्णव चिंता नहीं करता ठाकुर कहते तेरी चिंता हम करेंगे तू मेरा चिंतन कर तू मेरा चिंतन कर तेरी चिंता मैं करूँगा आप चिंतित कैसे हैं महाराज और त्वरिता गम्य थे कुरे जल्दी जल्दी भागी जा रहे हो अरे जल्दी जल्दी तो गीधर रखता है शेर तो महाराज बड़े आराम से चलता है ठाठ के साथ एक कदम रखता है इधर देखता है दूसरा रखता है तो उधर देखता है है? आप इतना भागी जल्दी जल्दी कहा जाए अरे इतनी जल्दी भागे कि मुझे भी नहीं देखा आपने त्वरितम तो गुत्र वैष्णव धीरे धीरे हुआ पाप लग जाएगा अपमान हो जाएगा त्वरितम तो गमित पुत्र कुतश्चागमनत और फिर महाराज ये चिंता उन्ता तो आशक्त पुरुष करता है, है? आशक्त करता है महाराज बेटी में आ सकते है बेटी में आ सकते है धन में आ सकते है पुत्र में आ सकते है इधर आ सकते है उधर आ सकता है ऊपर आ सकते है नीचे आ सकते है स्वर्ग में आ सकता है ऐसा जो व्यक्ति है वो चिंता करता है और तुम तो वैष्णव हो नारद तुम्हें काहे की चिंता तुम्हारी जिसकी चिंता ठाकुर और वो भी चिंता करे अनाशक्त भाव से विचरण करने वाले में आज आशक्ति की भावना कैसी तवेदम मुक्त संघस्य नोचितम एतन नोचितम वाह क्या उपदेश कर रहे महाराज ये उचित नहीं है तुम्हारा नोचित तुम्हारी जिसकी चिंता ठाकुर ओढ़ वो भी चिंता करे ये अनाशक्त भाव से विचरण करने वाले में आज आशक्ति की भावना कैसी तवेदम मुक्त संघस्य नोचितम एतन नोचितम वाह क्या उपदेश कर रहे महाराज ये उचित नहीं है तुम्हारा न उचित हम मैं तक हुँ? क्या कारण है बताओ हम उसका नाश करेंगे नारद जी ने कहा महाराज मैं भूतल पर गया कलयुग अकांड तांडव कर रहा है बीव, नृत्य कर रहा है सारे स्थानों में गया तीर्थ नष्ट हो गए महाराज मंदिर नष्ट हो गए संतों की बुद्धि नष्ट हो गई है बड़ी विचित्र विचित्र विभीषिकाओं से निकला महाराज मैंने मैं श्री वृंदावन आयात्र लीला हरे रघु यमुना के किनारे आया श्री वृंदावन में वहां देखा कि स्त्री है जवान विषाद से ग्रस्त है विषण है उसके सामने दो बुडे सोए हुए हैं मृतवत हैं मैंने देखा है क्या है मैंने पूछा और बहुत सी स्त्रियां महाराज उसके पास सेवा कर रही थी हमने पूछा स्त्री ने परिचय दिया मैं भक्ति हूं ज्ञान वैरागी मेरे बेटे हैं ये बुद्धे हो गए महाराज क्यों बुद्धे हो गए ये तो बताओ श्री नारद ने सोचा सोच के कहा देवी ये कल आ गया है घोर कलयुग आ गया है इस कलयुग ने तुम्हारे बेटों को बुढ़ा कर दिया ज्ञान वैराग को पूछने वाला कोई है नहीं ये तो वृंदावन है कि तुम ज्योति दिखाई पड़ रही हो घोर कलयुग आ गया है महाराज महाराज भागवत की कथा में भी कलयुग रहता के भागवत की कथा में तो कलयुग को रहना नहीं चाहिए लेकिन अन्न के लोभ से धन के लोभ से जब ब्राह्मण भागवत की कथा घर घर में करना शुरू कर देगा तो भागवत की कथा का सार निकल जाएगा विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जनि जनि कारिता कणलोभेन कथा सारस ततो ग एक ने कहा क्या कार्य जगह ध्यान देना इसको इस पर गेही गेही जने जने अरे एक क्षेत्र में कथा हो रही सारे आओ दौड़ करके वहां पर मैं तो उसके यहां कथा हो रही मैं तो नहीं जाऊंगा मैं तो अपने घर भी अलग कराऊंगा अगर शुद्ध वैष्णव कथाकार होगा इस बात को सुन लेगा तो कभी जाएगा नहीं तुम्हारे वहां तुम अपमान छोड़ के मेरी कथा सुनने नहीं आए और हम तुम्हें कथा सुनाने तुम्हारे घर आएंगे ऐसा नहीं गेहे गेहे जने जने और किस लिए अगर उसको भक्त बनाना हो तो कोई बात नहीं कणलोभेन कारिता कणल ओभेन राम जी बा... कथा सार चला गया अरे मैं कहां तक कहूं आज तुम्हें क्या बताऊ आप आग... आप आपके हमें हम वैष्णव हैं महाराज जी आपके गुरु कौन कहें हम तो ठाकुर जी से दीक्षा लेते हैं अब ठाकुर उनको मिल गए मालूम पड़ता है दीक्षा लेने के लिए ठाकुर मिल गए महाराज अगर संप्रदाय पुरस्तर वैष्णवी दीक्षा नहीं है तो आप वैष्णव नहीं हो सकते हैं याद रखना संप्रदाय पुरस्तर अगर वैष्णवी दीक्षा नहीं है संप्रदाय का मतलब क्या होता है सम्यक रूपेण गुरु आपको भगवत चरणों की रति प्रदान करता है उसका नाम है संप्रदाय समझेगा और इस संप्रदाय पुरस् अगर आपकी वैष्णवी दीक्षा नहीं है तो वैष्णवता आप में नहीं है नोट कर लो इसको ये भागवत जी कह रही हैं नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्ती कहती है देवर्षि तुम धन्य हो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए हम दुखी हैं हमारे दुख का निवारण करो महात्मन देवर्षि ने कहा कि अगर हमारी तरह कोई महात्मा होता भी कहना घबराओ मत मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा अपने भजन के प्रभाव से लेकिन वो हम नहीं थे वो देवर्षि नारद थे कि तुम्हारे दुख का नाश होगा देवी महाराज आप कृपा करेंगे कहें मैं क्या कृपा करूंगा मैं उपाय बताऊंगा क्या उपाय बताओगे कि श्री कृष्ण चरण आम भोजम स्मर दुखम गविष्य भगवान कृष्ण के मंगल में चरणों की उपासना करो दुख निवृत्त होगा हमारी कृपा से नहीं जाएगा किसी के ऊपर किया है कहीं बड़े बड़े उदाहरण है आगे, आगे और बताएंगे इसको और आप आप तो महान है महाराज आप तो आप तो ब्रह्म का साहित्य कराने वाली है आप तो ब्रह्म से योग कराने वाली हैं आप तो परमानंद चिन्ह मूर्ति हैं आप चिंता मत करो आप बिल्कुल चिंता मत करो भक्ति का महात्म नारद जी महाराज ने वर्णन किया भक्ति परम संतुष्ट हो गई कि नारद जी हम आपको छोड़ कभी कहीं नहीं जाएंगे नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी का कल्याण करने के लिए ज्ञान बैराग्य को जगाना शुरू किया उनके ऊपर हाथ फेरा कान के पास ले गए अपना मुख अरे उठो अरे उठो कहां का उठना हमारा नहीं उठते नारद जी ने अपना पीठ पट उनके मस्तक पर डाल करके कान के पास मुख ले गए मंत्रोपदेश किया याद रखना मंत्रोपदेश सफल तभी होगा जब शिष्य भी दोबारा कहेगा हम कहें श्री राम तो शिष्य भी बोले श्री राम हम बोले श्री राम तो शिष्य बोले श्री राम तब ना मंत्र होगा नारद जी ने उपदेश दिया लेकिन एक तरफ से था दूसरे तरफ से नहीं था इसलिए लोगों ने पूछा कि महाराज दिया तो मंत्र उपदेश हो मंत्रोपदेश बिल्कुल आवाज कहां मिली उधर से प्रतिध्वनि कहां मिली नारदी ने प्रयास किया उधर से प्रतिध्वनि नहीं मिली हा राम जी मुखस करण आंते शब्द समुच्चरण नहीं उठे गीता पर सुनाया वेदांत सुनाया नहीं उठे नारद जी घबड़ा गए क्यार महाराज भक्त की चिंता संसार के लिए होती है अपने लिए नहीं होती मेरी बात ध्यान देना भक्त की चिंता भक्ति के लिए होती है शक्ति के लिए नहीं होती है हम शक्ति अर्जन कर ले इसके लिए भक्त की चिंता नहीं है वैष्णव चिंता करता है मुझको भक्ति कैसे मेरी भक्ति प्रसन्न कैसे रहे चिंतन निधि गोविंदम स्मारयास हार भगवान का स्मरण किया स्वामी मेरी ऊपर कृपा करो आकाशवाणी होती इसके लिए सत्कर्म करो अब सत्कर्म क्या है आकाशवाणी तुलु अब महाराज महात्माओं के पास जाए अब सारे भारत वर्ष में शोर मच गया नारद जी महाराज ज्ञान बैराय को नहीं उठा पाए सतकर पूछ रहे जगह जगह करने जपन जला नारद नहीं बोल रहे हैं नारजी को नहीं मालूम है आप किसको मालूम होगा करने जपन जला महाराज भगदड़ मच गई जब लोगों ने सुना कि नारजे भग गए क्योंकि पूछेंगे तो जवाब हमारे पास है नहीं अब कुछ रह गए मुख के पड़ गए क्या है कि हम तो मौनी है जवाब तो है नहीं किसी के पास ऐसी स्थिति नारद जी महाराज वहां से दौड़ते दौड़ते विशाला नगरी में गए के हम बद्रिकाश्रम में जाके तपस्या करेंगे उसी समय सनका जब चारों तरफ से जीव निराश होता है तो भगवती कृपा की उपलब्धि होती है जब तक आपको अपना बल है तब तक भगवती कृपा नहीं मिलेगी नोट कर लो इस बात चारों तरफ से नारद निराश हो गए भगवत कृपा कटाक्ष का दर्शन हो रहा है भगवान की कृपा कैसी मिलती है वो भगवान की कृपा कैसी मिलती क्या अन्य मिल गया भगवान की कृपा है तो बढ़िया कोठी मिल गई करोड़ों का वैलेंस हो गया भगवान की अरे इनके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है क्या कृपा के दस बेटे हैं इनके हम क्या कैसे कहें दसों ना लायक है एक गाली देता है एक मारता है इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है भगवान की कृपा क्या है महाराज रामचरित का पाठ करते हो श्रीमद भागवत का पाठ करते हो आपकी आंखों से आंसू आते कि नहीं आते अगर आंसू नहीं आए तो आप कोरे हैं आप सूखे हैं आपके ऊपर भगवान की कृपा भी नहीं है अभी कृपा नहीं है ठाकुर की कृपा का दर्शन कब होगा ठाकुर की कृपा का दर्शन कब होगा जब भींग करके श्री सी सीताराम श्री राम सीताराम सी सी कहता हुआ कोई संत आपके सामने से आएगा और उसके चरणों में गिर करके आपको लोटलेगा सौभाग्य प्राप्त होगा तब समझो अब मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा ऐसे ठाकुर की बारी ठाकुर की कृपा श्री सरकारों के रूप में उपलब्ध हुई जी महाराज सब सुनाया अपनी चिंता का कारण संत अभय दान देता है अभय दान देने वाले दो ही हो सकते हैं या तो संत या भगवान तीसरा कोई नहीं हो सकता मेरी बात नोट कर लो कि दुनिया के सामने माथा रगड़ने से कोई फायदा नहीं चोट लग जाएगी खराब पड़ जाएगी और हंसेगा दुनिया हंसेगी दुनिया के सामने मस्तक कभी मत रगड़ो मस्तक रगड़ना हो तो ठाकुर के चरणों में रगड़ो या फिर उसके सामने रगड़ो जो भीगा हुआ ठाकुर का भक्त हो वो आपको अभयदान दे सकता चिंता मत करो मां चिंता करो देवर्षि देवर्षि चिंता मत करो चित्र में प्रसन्नता लाओ नारक धन्य हो तुम विरक्तों के शिरोमणि हो महाराज सत्कर्म क्या है कि सत्कर्म है श्रीमद भागवत का की कथा क्या महाराज एक बात बताइए हमने वेदांत सुनाया वेद सुनाया गीता सुनाया और तब तो वो नहीं जगा तो भागवत की कथा से ही जग जाएगा हमने वेद भी सुनाया है द जी महाराज हाँ हा, ऊख में ही तो रस रहता है, है? लेकिन जब तक उसको पेरा नहीं जाएगा तब तक रस नहीं मिलेगा दूध में ही तो मक्खन रहता है जब तक मथा नहीं जाएगा तब तक निकलेगा नहीं हैं? ये वेद वेदांत जितना भी आप सुना चुके हैं इन सब को मत करके एक मक्खन निकाल लिया गया उसका नाम श्रीमद भागवत इसको सुनो यथा दुग्धे स्थितम स्तर पर नस्वादाओप कल्पन पृथक भूतम भी ददगव्यम देवानाम रसवर्धन उसको तो सुनो कौन सुनाएगा महाराज मैं सुनाऊंगा वैष्णव को सुनाने के लिए किसी वैष्णव कथाकार को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं निमंत्रण तो आप दे दो लेकिन स्वयं कहेगा मैं सुनाऊंगा तुम हा महाराज दुनिया भर की आलसियों को प्रमादियों को धन के उन्मादियों को विद्या के उन्मादियों को कथा सुनाने का मौका तो बहुत मिल जाएगा लेकिन भीगा हुआ कोई वैष्णव सामने कथा सुन रहा हो ऐसे वैष्णवों को कथा सुनाने का सौभाग्य तो किसी किसी के भाग्य में कभी कभी मिलता है मैं सुनाऊंगा कथा हम सुनाएंगे कथा क्यों सुनाएंगे महाराज मुझमें क्या वैशिष्ट्य देखा आपने एक वैष्णव कथा किसको सुनाई जाती है हम जो कथा को समझे मेरी बात ध्यान देना कथा किसको सुनाई जाती है जो विनम्रता पूर्वक समझे हम तुमको क्यों सुनाएंगे श्रृणु नारद बक्षा विनम्राय विवेकि तुम की जो विनम्र हो विवेकी हो वैष्णव हो इसलिए हम तुमको कथा सुनाएंगे अगर विनम्र नहीं होते विवेकी नहीं होते तो हम कथा नहीं सुनाते अगर विवेकी नहीं होगा अगर विवेकी नहीं होगा विनम्र नहीं होगा खाली विवेकी हो दोनों का जोड़ा है अगर खाली विवेकी होगा तो उपहास करेगा अब विनम्र विवेकी होगा तो रस लेगा विवेकी होगा तो सुनेगा खाली विवेकी होगा तो पहाड़ करेगा अखाली विनम्र होगा विवेक नहीं होगा तो समझेगा नहीं सोएगा विनम्र ये विवेक कहा सुनाओगे मैंने गंगा द्वार में सुनाएंगे व्यास जी ने झगड़ा बिठाया आज हरिद्वार के कई नाम है महाराज है वैष्णव ने, ने, ने कहा हरिद्वार है शैवों ने कहा हरिद्वार है क्या वैष्णव ने कहा हरिद्वार शैवों ने कहा हरिद्वार व्यास जी कहते हैं दोनों का झगड़ा मिटाओ ये गंगा द्वार है गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंददायकम हरिद्वार में सुनाएंगे अब तो महाराज शोर मच गया चारों तरफ सनकादिक कथा सुनाने जा रहे हैं नारक परीक्षित बनने जा रहे हैं सुख स्थानापन श्री सनंदन सनक सरंदर सरत कुमार सनातन चाहते जा रहे हैं सुख स्थानापन्न होने के और परीक्षित तो स्थानापन्न होने जा रहे हैं भगवान नारद क्या कहना है महाराज आनंद आ जाएगा खूब क्षण की जब मिल बैठेंगे दीवाने आनंद आ जाएगा दोनों दीवाने हैं महाराज हैं दोनों मस्ती में मस्त रहने वाले हैं राम जी है दोनों आंखों से अविरल अस्त्र भर्षण करने वाले हैं और दोनों भगवान नाम का कीर्तन करने वाले हैं और दोनों दौड़ने वाले हैं मेरी बात समझना ध्यान से एक बैठने वाला होता है एक दौड़ने वाला होता है बैठने वाला समाधि करता है जैसे भगवान शंकर और दौड़ने वाला भगवत रस का परिवेषण करता है भगवत रस का परिवेषण करता है परिवेषण करने के लिए बैठ जाओ तो पूरी लेकर जरा बैठ जाओ यही पंगत बैठी है एक तरफ पूरी लेके बैठ जाओ तरफ खीर लेके बैठ जाओ एक तरफ साग लेके बैठ जाओ तीन तरफ बैठ जाओ पंगत बैठी है क्या होगा भाई पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा है? अरे इधर से उधर दौड़ो पूरी लो लो, ले लो कचौड़ी ले लो मालपुआ ले लो खीर ले लो दौड़ो यहां से वहां जाओ वहां से वहां जाओ टकरा जाओ बीच में लेकिन दौड़ते चले जाओ आवाज बंद नहीं होनी चाहिए तब तो परमिशन है तब तो लोग तृप्त होंगे तब तो लोग पाएंगे हैं? सी नारद और सुख दोनों दौड़ने वाले हैं, दोनों भक्तिरस का परिवे, परिवेशन करने वाले दोनों परोसने वाले पंगत फेरने वाले हैं? है? हमारे साधुओं का साधु पंगत फेरना है? फेरने वाला बड़ा चतुर होना चाहिए महाराज कंजूस हो तो पेट ही नहीं भरे कंजूस हो तो पेट नहीं भरे नारदी महाराजा उदार महात्मा है महाराज हर शरणम हर शरणम नित्यम जैसा मुखे बचा ये वितरण करेंगे परिवेशन करने वाले महाराज शोर मच गया त्रिलोक त्रीलोक तुम्हें मच गया अब क्या हुआ मेरे दौड़ी ही लो हां हां दौड़ी लो गंगा तटम समाजमु कथा पानाय पाना ये सत्वरा कहां, कहां, शोर हुआ अरे कहीं पृथ्वी पर नहीं अंतरिक्ष में भी शोर हो गया हाँ अरे मैं कहा तक हूं घूलोक भूअरलोक स्वरलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्य लोग तक बात पहुंच गई कि संकाधिक कथा सुनने जा रहे हैं गुरलोके देवलोके छ्रह्म लोके तथा युवच आज रंते न लगा लेना बीच में सब आ गए क्या लोग कहते क्या है अरे लम्बो दौड़ो अरे लम्बो दौड़ो श्री भागवत रस लंपटा। धावन तो प्याये उस सर। ये सब दौड़ क्या रहे दौड़ क्या रहे हमको तो आनंद ही नहीं आता जब हम कथा मंडप में जाएं और श्रोता हमको दौड़ता हुआ दिखाई न दे तो हम कहते हैं कथा में रस नहीं आया हाँ हमने ऐसा मंडप देखा भी नहीं आता अपने जीवन में कभी नहीं देखा इसलिए नहीं देखा कि हमको वैष्णवों को कथा सुनाने का है। सरोन तो प्या उस दौड़ते हुए आ रहे हैं, विलंब न हो जाए कहीं एक अक्षर अच्छा छूट ना जाए महाराज ऐसी जगह बैठे जहां से मार्ग पीने में सुविधा हो हमारा पीछे आए कहे आगे चलेंगे वैष्णु को चरण का आघात देते हुए आगे आना महान अपराध है बहुत अपराध है पीछे आओ तो पीछे बैठो चाहे धनी के बाप हो चाहे विद्वान के बाप हो पीछे आओ तो पीछे बैठो धान तो प्यारे दौड़ के क्यों आते हैं योग्य स्थान ग्रहण करने ले जहां से हमको आनंद आएगा कोई जरूरी नहीं है इसे सबको आनंद आएगा किसी को वहां से भी आनंद आता है ना कोई सिसिक सिसिक करके रोना चाहता है वो कहता है यहां रहूंगा हैट पड़ेगा हम तो वहां बैठेंगे क्यों धावन तो प्याय सर्वे दौड़ क्या रहे महाराज सब दौड़ क्या रहे कुछ <laughs> नाम बताओगे कौन कौन आया कि बड़ी लंबी लिस्ट है मैं क्या बताऊंगी एक आठ सुन लो ब्रिगुर वशिष्ठ गौतम मेधा सब स्पष्ट अर्थ नहीं करूंगा भृगुर्शिष्ठ ज्यवनस्म मेधातिथि देवल देवरातु रामह परशुराम तथा गादी सूत विश्वामित्र शाकल मृकुंड मृकंड पुत्र मारकंडे अत्रिअपला दे, दत्तात्रेय जी भारत योग व्यास परा